जीव मछली बिंद नंबर सिक्स पहला प्रश्न ऋत से प्रेत अर्थात प्राकृत नियमों के अनुसार जीओ यह सूत्र ऋग्वेद का है हमें इसका अभिप्रेत समझाने की कृपा करें आनंद मैत्र यह सूत्र अपूर्व है इस सूत्र में धर्म का सारा सार निचोड़ है जैसे हजारों गुलाब के फूलों से कोई इत्र निचोड़े ऐसे हजारों प्रबुद्ध पुरुषों की सारी अनुभूति इस एक सूत्र में समाई हुई इस एक सूत्र को समझा तो सब समझा कुछ समझने को फिर शेष नहीं रह जाता लेकिन इस सूत्र का इतना ही अर्थ नहीं है कि प्राकृत नियमों के अनुसार जियो सच तो यह है कि रित शब्द के लिए हिंदी में अनुवादित करने का कोई उपाय नहीं इसलिए समझने की कोशिश करो प्राकृत शब्द से भूल हो सकती है निश्चित ही वह एक आयाम है रित का लेकिन बस एक आयाम रित बहु आयामी जिसको लाओसू ने ताओ कहा है उसको ही ऋग्वेद ने रित कहा है जिसको बुद्ध ने धम्मो सनातनो कहा है धम्म कहा है वही रित का अर्थ है ऋत का अर्थ जो सहज स्वाभाविक है जिसे आरोपित नहीं किया गया है अविष्कृत किया गया है जो अंतस है तुम्हारा आचरण नहीं जो तुम्हारे प्रज्ञा का प्रकाश है चरित्र की व्यवस्था नहीं जिससे ये सारा जीवन अनसयूत है जिसके आधार से सब ठहरा है सब चल रहा है जिसके कारण अराजकता नहीं है वसंत आता है और फूल खेलते पतझड़ आता है और पत्ते गिर जाते हैं वह अदृश्य नियम जो वसंत को लाता है और पतझड़ को सूरज है चांद है तारे यह विराट विश्व है और कहीं कोई अराजकता नहीं है सब सुसंबद्ध सब संगीतपूर्ण है इस लयबद्धता का नाम है। इतने विराट विश्व के भीतर अकारण ही इतना सुनियोजन नहीं हो सकता कोई अदृश्य ऊर्जा सबको बांधे हुए हैं सब समय पर हो रहा है सब वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए अन्यथा नहीं हो रहा है यह जो जीवन की आंतरिक व्यवस्था है न तो वृक्षों से कोई कह रहा है कि हरे हो जाओ न पत्तों को कोई खींच खींच कर उगा रहा है बीज से वृक्ष पैदा होते हैं वृक्षों हो में फूल लग जाते हैं सुबह होती है पक्षी गीत गाते हैं संगीत में कोई बांसुरी बजाता है हम कहेंगे सुंदर है और कोई सितार बजाता है वह भी सुंदर है और कोई तबला बजाता है वह भी सुंदर है लेकिन जब बहुत से वाद्य ऑर्केस्ट्रा बनते हैं जब सारे वाद्य एक साथ किसी एक राग और एक लय में नियोजित हो जाते हैं जब सारे वाद्यों का संगीत मिलकर एक प्रवाह बनता है तब जो रस है तब जो संगीत है तब जो सौंदर्य है वो एक एक वाद्य का नहीं हो सकता है और अगर सारे वाद्य अलग अलग संगीत पैदा करें तो सिर्फ शोरगुल पैदा होगा संगीत नहीं पैदा होगा यह विश्व एक ऑर्केस्ट्रा है और जिस सत्य के कारण ये आर्केस्ट्रा है कि बांसुरी तबले से बंध के बज रही है तबला सितार से बंध के बज रहा है सब एक दूसरे से बंध के बज रहे हैं कोई किसी के विपरीत नहीं कहीं कोई संघर्ष नहीं सहयोग है ऋत शब्द में यह सब समाया हुआ है इसलिए रित्य का अर्थ समझो धर्म प्राकृत होना उसका एक अंग है जैसे आग का धर्म है गर्म होना और पानी का धर्म है नीचे की तरह तरफ प्रवाहित होना और मनुष्य का धर्म है परमात्मा की तरफ ऊपर उठना जैसे अग्नि की लपट ऊपर की ओर ही जाती है चाहे तुम दिये को उल्टा भी कर दो तो भी ज्योति ऊपर की तरफ ही जाएगी ज्योति उल्टी नहीं होगी ऐसे ही सारा जीवन प्रवाहित हो रहा है किसी अज्ञात शिखर की ओर किसी ऊंचाई को छूने के लिए एक गहरी अभीपसा है किसी सत्य को जानने की प्यास है उस परम सत्य का नाम ऋत लाओस्ट ने कहा उसका कोई नाम नहीं इसलिए मैं उसको ताओ कहूंगा वेद भी कहते हैं उसका कोई नाम नहीं हम उसे ऋत कहेंगे ऋत शब्द से ही ऋतु बना है ऋतु का अर्थ है पता नहीं कौन अज्ञात हाथ कब मधुमास ले आते मगर नियोजित सुसंबद्ध संगीतपूर्ण कब हेमंत आ जाता कब वसंत आ जाता कैसे आता है न कहीं कोई आज्ञा सुनाई पड़ती न कहीं ढोल पीटे जाते ना कहीं नोटिस लगाए जाते कोई किसी को कुछ कहता नहीं पता नहीं कैसे फूलों को खबर हो जाती पता नहीं कैसे पक्षियों को पता चल जाता है पता नहीं कैसे मेघ घिर आते मोर नाचने लगते पता नहीं कैसे ये जो अज्ञात सबको समाये हुए है अपने में यह जो अज्ञात सबके भीतर यूं समाया हुआ है जैसे माला के मनकों में धागा पिरो होता है यूं तो फूलों का ढेर भी लगा सकते हो मगर फूलों का ढेर ढेर ही है लेकिन धागा पिरो दो इन्हीं फूलों में तो माला बन जाए और माला ही अर्पित हो सकती ये जगत फूलों का ढेर नहीं एक माला है और माला परमात्मा के चरणों में अर्पित की जा सकती है ये सारा जगत जैसे जैसे तुम समझोगे वैसे वैसे पाओगे संगीतपूर्ण लयबद्ध। तुम अपने ही भीतर देखो वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए कोई उपाय कि रोटी कैसे खून बन जाती नहीं तो वैज्ञानिक रोटी से सीधा खून बना ले रक्त दान की अस्पतालों में रक्त के बैंक बनाने की ऐसी कोई जरूरत ना रह जाए लोगों से रक्त मांगना ना पड़े मशीन में ही इधर रोटी डाली पानी डाला और दूसरी तरफ से रक्त निकाल लिया विज्ञान इतना विकसित हुआ है फिर भी अभी छोटी सी बात पकड़ में नहीं आ सकी कि कैसे रोटी रक्त बन जाती और तुम बनाते हो ऐसा तो तुम सोचोगे भी नहीं भूल के भी नहीं कह सकते होगे तुम बनाते हो तुमने तो रोटी गले के नीचे कर ली इसके बाद तुम्हें पता नहीं कि क्या होता है कौन सब संभाल जाता है कैसे रोटी टूटती है कैसे रक्त बनती कैसे मांस मज्जा बनती वही रोटी तुम्हारी मस्तिष्क की ऊर्जा बनती वही रोटी वीरिकण बनती उसी रोटी से जीवन की धारा बहती तुम्हारा जीवन ही नहीं तुम्हारे बच्चों का जीवन भी उस रोटी से निर्मित होता है तुम्हारे भीतर एक अद्भुत कीमिया काम कर रही उस उसकीमिया का नाम रित है। तुम क्यों सांस लेते हो कैसे सांस लेते हो अक्सर हम सोचते हैं हम सांस लेते हैं वहां बड़ी भूल है बुनियादी भूल है हम सांस नहीं लेते अगर हम सांस लेते होते तब तो किसी का मरना संभव ही नहीं था मौत आती और हम सांस लिए चले जाते हम कहते हम तो सांस लेंगे तो मौत क्या करती लेकिन जब सांस चली जाती बाहर और नहीं भीतर लौटती तो कोई उपाय नहीं हमारे पास उसे भीतर लौटा लेने का गई तो गई हम श्वास लेते हैं यह भ्रांति है श्वास हमें लेती है यह ज्यादा बड़ा सत्य होगा ज्यादा सही होगा कि श्वास हमें लेती है यह हमारा अहंकार है नहीं तो रित को समझने में जरा भी अड़चन ना हो तुम्हारे भीतर भी रित समाया हुआ है तुम्हारी हर सांस उसकी गवाही है कौन ले रहा है श्वास तुम्हारे भीतर तुम तो नहीं ले रहे हो यह पक्का है नहीं तो रात नींद में कैसे लोगे जब तुम सो जाते हो शराब पी के जब तुम बेहोश होके नाली में गिर जाते हो जब ये भी होश नहीं रहता कि नाली है जब यह भी होश नहीं रहता कि कहा गिर पड़ा हूं जब ये भी होश नहीं रहता कि कौन हूं मुल्ला नसरुद्दीन एक रात शराब पी के लौटा सामने ही उसके दरवाजे पर बिजली का खंभा है दूर से ही उसने देखा खंबे को तो खंभे से बच कर निकलने की कोशिश की कहीं टकरा ना जाऊं यू काफी जगह है खंभे के दोनों तरफ और खंबे की मोटाई ही क्या होगी इंच। कोई उसे टकराने का कारण न था कोई अंधा भी निकलता तो सौ में एक ही मौका था कि टकरा था मगर वो बच कर निकलने की कोशिश की कहीं टकरा ना जाऊं और टकरा गया बच के निकलने में खतरा है टकराने का अगर तुमने नई नई साइकिल चलानी सीखी हो तो तुम्हें पता होगा साठ फीट चौड़ा रास्ता और रास्ते के किनारे लगा हुआ एक मील का पत्थर वो बेचारा हनुमान जी की तरह अलग बैठा हुआ है उसको कुछ लेना देना नहीं तुम्हारे साइकिल से तुम से, मगर दूर से वो जो लाल हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं मील के पत्थर के सिखड़ साइकिल वाले को घबराहट होती कि कहीं पत्थर से टकराना चाहूं और टकराता है उसी पत्थर से जाकर टकरा साठ मील साठ फीट चौड़े रास्ते पर साठ मील लंबे रास्ते पर एक छोटा सा पत्थर जिसमें कोई बहुत निशानबाज भी अगर तीर मारना चाहता तो शायद चूक जाता मगर नया सिखड़ नहीं चूकता मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिससे हम बचना चाहते हैं उस पर हमारी आंखें आरोपित हो जाती स्वभाव उससे बचना है तो हमारा सारा चित्त उसी पर केंद्रित हो जाता और सब भूल जाता है सारी नजर वहीं टिक जाती सारे प्राण वहीं अटक जाते वो 60 फीट चौड़ा रास्ता भूल गया बस वो हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे अब तुम लाख भीतर भीतर हनुमान चालीसा पढ़ो कि कहो कि जय बजरंग बली बचाओ बजरंग बली मगर अब कुछ ना होगा आंखे तुम्हारी टिकी इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं आत्म सम्मोहन तुम सम्मोहित हो गए हो पत्थर से अब वो पत्थर तुम्हें खींच रहा है पत्थर का कोई हाथ नहीं तुम्हारे ही सब खेल और शिखर जाके उसी पत्थर से टकराता है और सोचता भी है कि माजरा क्या है इतने बड़े रास्ते पर खाली पड़े रास्ते पर टकरा क्यों गया मगर उसके पीछे मनोवैज्ञानिक सूत्र है आत्म सम्मोहित हो गया उसकी आंखें अटक गई बचने की कोशिश में वो सारा रास्ता ही भूल गया बस पत्थर ही याद रहा और पत्थर याद रहा तो चल पड़ा पत्थर की तरफ जितना बचने लगा उतना ही पत्थर की तरफ चल पड़ा इस सूत्र को ख्याल में रखना तो शराबी तो और भी जल्दी सम्मोहित हो जाता है शराब का अर्थ ही इतना होता है कि वह तुम तुम्हारा होश छीन लेती और जहाँ होश नहीं वहां सम्मोहित हो जाना, किसी भी चीज़ से सम्मोहित हो जाने में कोई अड़चन नहीं किसी भी कल्पना में जकड़ जाने में कोई अड़चन नहीं मुल्ला बिल्कुल संभल के चला कि खंबे से बच के निकलना और टकरा गया खंबे से जाके बड़ी जोर से चोट लगी लौटा दस कदम पीछे फिर से कोशिश की कि बच के निकल जाऊं आपकी दफा और बुरी तरह टकराया ख्याल रखना जिस चीज से तुम एक बार टकरा गए हो उससे फिर अगर तुम कोशिश करोगे बच के निकलने की तो निश्चित ही टकराओगे तीसरी बार और मुश्किल हो गई चौथी बार पांचवीं बार छठवीं बार तब वो एकदम घबराया और जोर से चिल्लाया कि हे प्रभु बचाओ लगता है मैं खंभों के जंगल में खो गया हूं उसको लगा कि खंबे खंबे हैं चारों तरफ जहां जाता हूं खंबे से टकराता हूं वहां एक खंबा है कुल जमा एक पुलिस वाले ने किसी तरह उसे पकड़ के उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया और कहा कि कोई जंगल वगैरह नहीं एक खंभा है और मैं खड़ा देख रहा हूं मैं चकित हो रहा हूं कि तुम कैसे उससे टकरा रहे हो हाथ कप रहे हैं उसके ताला पकड़ता तो ताला कपरा है तो पुलिस वाले ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा ताला खोल दू उसने कहा कि नहीं नहीं मैं खोल लूंगा ऐसा कुछ नशा नहीं है कोई नशा करने वाला नहीं मानता कि मैं कुछ नशे में हूं पूरी कोशिश ये करता कि मैं नशे में हुई नहीं और फिर पुलिस वाले के सामने तो कैसे स्वीकार करे कि नशे में हो खीसे में हाथ डाला चाबी निकाली अब वो चाबी ताले में नहीं जाती क्योंकि हाथ दोनों कपड़ाए ताला भी कपड़ा है जिसमें चाबी लिए हुए वो भी कपड़ा है पुलिस वाले ने कहा कि लाओ भैया चाबी मुझे तो मैं खोल दूँ मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा ऐसा करो कि अगर सहाता करनी तो जरा मकान को पकड़ लो कि मकान हेले ना ये मकान इतने जोर से हेल रहा है भूकंप आ रहा है या क्या हो रहा इसी बीच पत्नी भी जग गई उसने खिड़की से झांक कर देखा और कहा कि फजलू के पिता बात क्या है चाबी तो नहीं खो गई कहो तो दूसरी चाबी फेंक दू नसरुद्दीन ने कहा चाबी बिल्कुल ठीक है हराम ज्यादा ताला गड़बड़ कर रहा है तू दूसरा ताला फेंक दे होश ना हो तो आदमी जो भी करेगा जो भी सोचेगा वही भूल होती चली जाती होशियारी करता है नशे में आया हुआ आदमी बड़ी होशियारी करता है होशियारी में फंसता है कैसे होशियारी करेगा हम सब अहंकार के नशे में पड़े हुए हैं इसलिए नृत्य से वंचित देख नहीं पाते कहते मैं सांस ले रहा हूं मुझे भूख लगी क्या तुम्हें भूख लगेगी तुम साक्षी हो भूख के भूख तुम्हें नहीं लगती न तुम्हें प्यास लगती ना तुम श्वास ले रहे हो ना तुम जवान होते हो ना तुम बूढ़े होते हो तुम तो कुछ भी नहीं होते तुम तो जैसे हो वैसे ही हो तुम्हारे चारों तरफ कुछ हो रहा है मगर होश कहां शरीर बच्चा था जवान हुआ बूढ़ा होगा और शरीर किसी एक अज्ञात नियम को मान के चल रहा है तुम्हारा कुछ बस नहीं है लाख उपाय करता आदमी की जवानी में ही अटका रहे चंदुलाल की पत्नी उससे कह रही थी कि जरा मेरी तरफ तो देखो तीन घंटे आईने के सामने सच के आई थी और चंदूलाल भन्नाए बैठे थे क्योंकि अब स्टेशन जाने से कोई शान नहीं था गाड़ी कभी की निकल गई होगी अब तो दूसरी गाड़ी मिल जाए वो भी बहुत मगर इसी आशा में थे कि दूसरी गाड़ी मिल जाएगी मगर भन्नाए तो बहुत थे और उसने पत्नी ने आके क्या पूछा उसको गाड़ी वाड़ी से क्या लेना उसने पूछा कि जरा मेरी तरफ तो देखो मेरी उम्र तुम्हें तीस साल की लगती या चंदुलाल ने कहा कि लगती थी जब रही तुम तीस साल की अब कैसे लगे अब तीन घंटे नहीं तुम तीस घंटे भी संवारो अपने को तो तीस साल की नहीं लग सकती हो लगती थी कभी जब तीस साल की रही मगर हर स्त्री कोशिश कर रही कि जवानी को रोक ले हर पुरुष कोशिश कर रहा है कि जवानी को रोक ले तुम्हारे हाथ में नहीं सास ही तुम्हारे हाथ में नहीं जवानी और बुढ़ापा तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा फिर किसके हाथों में कौन है अदृश्य ऊर्जा उस ऊर्जा का नाम ऋत उसे नाम तो देना होगा ताओ कहो रित कहो धम कहो धर्म कहो कोई भी नाम दे दो उसका कोई नाम नहीं है अनाम है लेकिन एक बात समझ लो कि यह सारा जीवन किसी एक अज्ञात सूत्र के सहारे चल रहा है उस सूत्र को खोज लेना ही सत्य को खोज लेना है और उसे खोजने की दिशा में पहला कदम होगा अपने से शुरू करो अपने ही भीतर रित को खोजो लेकिन वो रित नहीं खोज पाओगे अगर अहंकार में दबे रहे और अहंकार कैसे कैसे तर्क खोज लेता है यह मैंने किया कुछ तुमने किया नहीं है सब हुआ है कोई चित्रकार है उसने कुछ किया नहीं ये उसका रित है ये उसका स्वभाव है कोई कवि है उसने कुछ किया नहीं कोई गायक है उसने कुछ किया नहीं उसका जो स्वभाव था वही प्रकट हुआ है गुलाब है जूही है चंपा है अगर गुलाब जूही और चंपा के पास भी सोच विचार की क्षमता होती तो गुलाब भी कहता कि देखो क्या फूल मैंने खिलाए कैसे फूल मैंने खिलाए क्या सुगंध है? और रातरानी भी कहती कि चुप रहो बकवास बंद करो सुगंध है तो मेरी सारा आंगन भर दिया सुगंध से तुम्हारी क्या सुगंध कि जब कोई पास आए सूंघे तो बास्किल पता चले सुगंध मेरी राह से गुजरते लोग भी आंदोलित हो रहे हैं मैंने किया है मैंने सुना है एक बच्चे ने एक पत्थर को उठाया और एक महल की खिड़की की तरफ फेंक दिया पत्थर जब उठने लगा ऊपर की तरफ तो उसने पत्थरों की जो नीचे ढेरी थी जिसमें वो वर्षों से पड़ा था अपने मित्रों सगे संबंधियों की तरफ चिल्ला के कहा कि देखते हो मैं जरा महल की यात्रा के लिए जा रहा हूं फेंका गया था लेकिन कहा कि महल की यात्रा के लिए जा रहा हूं कसमसा गए और पत्थर ईर्षा से जल भुन गए और पत्थर मगर करते भी क्या इनकार भी नहीं कर सकते थे जा तो रहा ही था उन्हें भी पता नहीं कि भेजा जा रहा है और उनकी भी तो आकांक्षा थी कि कभी इस महल की यात्रा करें ये महल पास में ही खड़ा है ये सुंदर महल पता नहीं इसके भीतर क्या हो रहा है कभी गीत उठते हैं कभी संगीत बजता है कभी दिए जलते हैं कभी दिवाली है कभी होली है पता नहीं क्या रंग क्या ढंग भीतर गुजर रहा है देखने की तो उनकी भी इच्छा थी वे सब हार गए और उनका एक साथ जीत गया जा रहा है इनकार कर भी नहीं सकते मन महसूस के रह गए वो पत्थर ऊपर उठा और जाके टकराया का खिड़की से कांच चकनाचूर हो गया स्वभाव था जब पत्थर कांच से टकराता है तो कांच चकनाचूर हो जाता है यह पत्थर का रित और कांच का रित इसमें कुछ पत्थर की खूबी नहीं और कांच की कोई कमजोरी नहीं यह सिर्फ स्वाभाविक नियम कि पत्थर कांच से टकराएगा तो कांच टूटता है पत्थर कांच को तोड़ता नहीं कुछ हथौड़ी लेकर कांच को तोड़ने नहीं बैठ जाता है। बस यह स्वाभाविक इसमें पत्थर को अकड़ने की कोई जरूरत नहीं ना कांच को दीन होने की कोई जरूरत है लेकिन कांच दीनहीन हो गया और पत्थर ने कहा मैंने हजार बार कहा है। सुना नहीं तुमने तुम्हें खबर नहीं कितनी बार मैंने नहीं कहा कि जो मुझसे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा अब देख लो अब खुद देख लो अपनी आंखों से क्या गति तुम्हारी हो गई मुझसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं और तभी पत्थर जाके भीतर कालीन पर गिरा ईरानी कालीन और पत्थर ने का बहुत थक भी गया लंबी यात्रा आकाश में उड़ना फिर दुश्मनों का सफाया इस कांच टकराना कांच को चकनाचूर कर देना ये विजय थोड़ा विश्राम कर लू विश्राम कर लू ऐसा सोच रहा है गेरा है मजबूरी में क्योंकि जिस बच्चे ने फेंका था वो ऊर्जा पूरी हो गई जितनी ऊर्जा उस बच्चे के हाथ ने दी थी वो समाप्त हो गई अब पत्थर को गिरना ही है ये मजबूरी है मगर मजबूरी को कोई स्वीकार करता है हम तो मजबूरी में भी अहंकार खोज लेते हम तो वहां भी तरकी में खोज लेते उस पत्थर ने भी खोज ली कहा कि थोड़ा विश्राम कर लूँ फिर आगे की यात्रा पर निकलूँगा तभी महल के दरबान ने ये पत्थर की आना और कांच का टूटना आवाज सुनी पत्थर का गिरना वो भाग आया पत्थर पड़ा पड़ा ईरानी कालीन पर बहुत आनंद ले रहा था सोच रहा था इस महल के लोग भी बड़े अतिथि प्रेमी मालूम होते लगता है मेरे आने की खबर उनको पहले ही हो गई थी कालीन इत्यादि बिछा रखे सब फानूस लटका दिए सुंदर चित्र लगा रखे दीवारों पर नया नया ही रंग रोगन किया गया है फर्नीचर भी सब ताजा ताजा है तैयारी पूरी है कहा भी है कि अतिथि तो देवता है मैं अतिथि हूं मेरे लिए ही ये इंसाम हुआ है यही हमारी भाषा है हर आदमी यही सोचता है कि मेरे लिए ही सारा इंसाम हुआ है जैसे सब चांद तारे सूरज मेरे लिए ही उगते और डूबते ये सारा जगत प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास ही घूमता हुआ अनुभव करता है कि मैं ही केंद्र हूं पत्थर ने भी कुछ भूल तो ना की मनुष्य की भाषा में ही सोचा दरबान ने पत्थर हाथ में उठाया और पत्थर ने सोचा कि दिखता है महल का मालिक मुझे हाथों में उठाकर स्वागत कर रहा है धन्य भाग हमारे क्या आप पधारे पलक पावड़े बिछाते स्वीकार करो हमारा आतिथ्य हाथों में उठा के यही कह रहा है हाथों तो में उठाया तो दरबार ने इसलिए कि वापस फेंक दे लेकिन वो बात तो कोई सोचता नहीं मौत तुम्हारी करीब आती और तुम दिन मनाए चले जाते हो मनाना चाहिए मृत्यु दिवस हर साल मृत्यु दिवस मनाना चाहिए मनाते हो जन्म दिवस और जन्म तो पीछे छूटता जा रहा है मौत करीब आती जा रही है हर साल एक साल और बीत गया एक साल और गुजर गया एक साल और कम हो गया तुम्हारा जीवन घट और रीत गया तुम व्यतीत हो रहे हो तुम अतीत हो रहे हो तुम समाप्त हो रहे हो तुम बूंद बूंद निचड़ते जा रहे हो मगर मनाते हो जन्मदिन मृत्यु के दिन को तुम जन्मदिन मनाते हो मरते हो और सोचते हो कि जीवन घटित हो रहा है घसीटते हो लेकिन सोचते हो कि विजय यात्रा हो रही उस पत्थर को दरबान ने वापस फेंक दिया लेकिन पत्थर ने यही सोचा कि दरबान समझ सका यह मालिक महल का समझ सका वो तो मालिक ही समझ रहा था उसे कि मुझे घर की बहुत याद आ रही कि मुझे अपने प्रियजनों की बहुत याद सता रही मैं तो वापस जाता हूं अरे मुझे महलों से क्या लेना महलों में रखा भी क्या है अंगूर खट्टे मिले ना तो खट्टे मिल जाए तो मीठे पत्थर वापस गिरा अपनी ढेरी पर गिरते समय उसने कहा मित्रों महल सुंदर था बहुत सुंदर था मगर अपने घर की बात और स्वदेश की बात ही और तुम्हारी बड़ी याद आती थी मैं तो वापस लौट आया और कहते हैं बाकी पत्थरों ने उससे कहा कि तुम हमारे बीच सबसे धन्यभागी पत्थर हो तुम साधारण पत्थर नहीं अवतारी हो तुम अपनी जीवन कथा लिखो ताकि बच्चों के काम आए और वो पत्थर जीवन कथा लिख रहा है तुम्हारी भी जीवन कथा यही है रित को कैसे समझोगे अहंकार को थोपते जाते हो आरोपित करते जाते हो अहंकार को जरा हटा के देखो अहंकार का घूंघट हटा के देखो घूंघट के पट खोल वो घूंघट क्या है वो घूंघट का पट क्या है किस चीज का घूंघट है तुम्हारे स्वभाव पर अहंकार का हटाओ अहंकार के घूंघट को थोड़ा अपने में झांको और तुम चकित हो जाओगे तुम इस सूत्र का ही अर्थ इस सूत्र का अभिप्राय अभिप्रेत अनुभव कर पाओगे रितस्य से तब तुम जानोगे कि जीवन की सम्यक कला रित के साथ एक होकर जीने में भिन्न होकर नहीं अभिन्न होकर जो इससे अलग होकर जीने की कोशिश करता टूटता है, है हारता है पराजित होता है जो इसके साथ जीता है उसकी जीत सुनिश्चित उसकी जीत नहीं है जीत तो की है हमेशा तुम यू हो अहंकार यूं है जैसे कोई नदी में उल्टी धार तैरना चाहे थोड़े बहुत हाथ मार सकता है मगर जल्दी थक जाएगा नाहक थक जाएगा और थकेगा तो नदी पर नाराज होगा और कहेगा ये दुष्ट नदी मुझे ऊपर की तरफ नहीं जाने देती नदी जा रही सागर की तरफ तुम नदी के संगी साथी ही हो लो रित यथा प्रेत तुम नदी से लड़ो मत नदी से साथ बहो तैरो भी मत बहो तुमने देखा जिंदा आदमी नदी में डूब जाता हो मर जाता हो मुर्दा तैर जाता है कुछ कला है जो मुर्दे को आती जो जिंदा को नहीं आती जिंदा कैसे डूब गया और मुर्दा कैसे तैर गया जिंदा नीचे जाता है मुर्दा ऊपर आता है बात क्या है मामला क्या है रहस्य क्या है रहस्य इतना ही है कि मुर्दा लड़ता नहीं नदी से लड़ सकता नहीं मुर्दा है समर्पित है समर्पित है तो नदी का मित्र है और मित्र को कौन हाथों पे ना उठा ले और जिंदा लड़ता है हर तरह से लड़ता है जब तक सांस लड़ता है झगड़ता है झगड़ने में ही टूट जाता है लड़ने में ही खुद की शक्ति गमा बैठता है लड़ने में ही डूबता है लड़ने में ही मरता है ऋतस से यथा प्रेत रित के अनुसार जियो अर्थात नदी के साथ बहो लड़ो मत यह जीवन की नदी यह जीवन की सरिता परमात्मा के सागर की तरफ अपने आप जा रही है कुछ और करना नहीं इस जीवन के प्रति समर्पित हो जाओ। इस जीवन के साथ अपने को एक अनुभव करो एक तुम हो अनुभव करो या ना करो करो तो विजय का आनंद है ना करो तो पराजय की पीड़ा है लेकिन हमारी सारी शिक्षा इसके विपरीत है हमारा सारा समाज इसके विपरीत है हम प्रत्येक व्यक्ति को आचरण सिखाते अंतस का आविष्कार नहीं आचरण का अर्थ है ऊपर से थोपी हुई बात हम कहते ऐसे जियो ऐसा करो ऐसा मत करना यह पुण्य है यह पाप है दूसरे तय करते दूसरे अपने स्वार्थ से तय करते हैं निश्चित उनके अपने स्वार्थ होने वाले उन्हें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं जब बच्चा पैदा होता है तो मां बाप तय करते हैं कि कैसे जिए क्या बने क्या ना बने किसे पड़ी बच्चे की कि वो क्या बनने का राज लेकर आया है कि उसका रित क्या है किसी को प्रयोजन नहीं इसलिए तो हमने इतनी उदास मनुष्यता को जन्म दिया है इतनी विक्षिप्त मनुष्यता को जन्म दिया जिसको संगीतज्ञ होना था वो डॉक्टर वो कभी सुखी नहीं होगा वो सदा दुखी होगा उसे बजानी थी वीणा वो दवाइयों की बोतलें भर रहा है प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है कैसे प्रसन्न हो और जिसको डॉक्टर होना था वो दुकान कर रहा है जिसको दुकानदार होना था वो नौकरी कर रहा है जिसको नौकरी करनी थी वो कविता कर रहा है जिसको कभी होना था वो सब्जी बेच रहा है सब औरों की जगह बैठे हुए कोई अपनी जगह नहीं कोई अपने स्वभाव में नहीं सब च्युत हो गए किसने किया ये सब उपद्रव कौन कर रहा है ये उपद्रव ये उपद्रव भी उनसे हो रहा है जो तुम्हारे बड़े हिताकांक्षी यह बड़ी अच्छी अभिलाषा से हो रहा है कौन मां बाप अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता लेकिन कौन मां बाप अपने बच्चे को उसके स्वभाव के अनुसार जीने देने के लिए राजी माँ बाप की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो अतृप्त रह गई महत्वाकांक्षाएं तो सभी की अतृप्त रह जाती किसी की कभी पूरी होती नहीं बुद्ध ने कहा है तृष्णा दुष्पूर्ण है तृष्णा का स्वभाव ही दुष्पुर होना वो कभी पूरी नहीं होती माँ बाप की अभिक अभिलाषाएं अधूरी रह गई वो बच्चों के कंधों पर सवार होकर अपनी अभिलाषाएं पूरी करना चाहते हालांकि ऐसा वो सोचते नहीं ना ऐसा वो कहते हैं ना ऐसा उन्हें बोध है वो तो सोचते हैं बच्चों के हित में वो ये कर रहे बच्चा कहता मुझे बाँसुरी बजानी बाप कहता पागल फेक बांसुरी गणित कर भूगोल पढ़ इतिहास पढ़ ये काम आया बांसरी बजा के क्या भूखे मरना है क्या भीख मांगनी एक बहुत बड़े सर्जन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई नृत्य का आयोजन हुआ भोज का आयोजन हुआ उसके सारे मित्र उसके सारे शिष्य इकट्ठे हुए उन्होंने बड़ी प्रशंसा में उसकी स्तुति में बड़ी बड़ी बातें कही कहा कि आपसे बड़ा सर्जन पृथ्वी पर नहीं लेकिन वो उदास ही बैठा रहा उसके एक मित्र ने कहा कि हम सब उत्सव मना रहे हैं तुम्हारे पचहत्तरवे जन्मदिन का दुनिया से दूर दूर कोणों से तुम्हारे मित्र और तुम्हारे शिष्य इकट्ठे हुए और तुम हो कि उदास बैठे हो तुम सफलतम व्यक्तियों में से एक हो उस सर्जन ने कहा मत कहो ये बात मत कहो ये सारा उत्सव देखकर नाचते हुए जोड़ों को देखकर मेरे चित्त में जो उदासी छा रही वो मैं जानता हूं क्योंकि मैं वस्तुतः एक नर्तक होना चाहता था लेकिन मेरे पिता ने मुझे सर्जन बना दिया धक्के दे देख भेज दिया मुझे मेडिकल कॉलेज मैं जाना चाहता था संगीत अकेडमी में आज तुम सबको नाश्ते देख कर मैं अनुभव कर रहा हूं मेरा जीवन व्यर्थ गया मुझे कोई आनंद नहीं मिला सर्जन होने से धन मिला सफलता मिली आनंद नहीं मिला मैं भीतर खाली का खाली रहा मैं गरीब रहता लेकिन नर्तक हो गया होता तो मुझे आनंद मिलता और आनंद से बड़ी कोई संपदा है स्वभाव के अनुसार जब कोई चलता है तो आनंद घटता है और स्वभाव के प्रतिकूल जब कोई चलता है तो दुख दुख और सुख की तुम परिभाषा ख्याल रखना सुख का अर्थ है स्वभाव के अनुकूल कभी भूल चूक से जब तुम स्वभाव के अनुकूल पड़ जाते हो तो सुख होता है भूल चूक से ही पढ़ते हो तुम क्योंकि तुम्हें बोध तो है नहीं कभी आकस्मिक रूप से संगसांत हो जाता तुम्हारा स्वभाव का यह और बात लेकिन जितनी देर को संगसांत हो जाता उतनी देर के लिए जीवन में रोशनी आ जाती जितनी देर के लिए संगसांत हो जाता जीवन में नृत्य उत्सव आ जाता मगर ये सब आकस्मिक है कभी कभी हो जाता है आमतौर से तो तुम अपने साथ जबरदस्ती किए जाते हो वही तुम्हें सिखाया गया इसको अच्छे अच्छे नाम दिए गए अनुशासन कर्तव्य शिक्षा दीक्षा मगर क्या करते हैं हम शिक्षा दीक्षा में महत्वाकांक्षा तो सिखाते हैं सम्यक शिक्षा का भी पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ है हो जन तो इस पृथ्वी पर एक एक व्यक्ति उत्सव हो हर व्यक्ति में फूल खेले हर व्यक्ति में सुगंध हो ज्योति जगे लेकिन सब उदास सब बुझे दिए बैठे सारी पृथ्वी पर विषाद ही विषाद है किसी तरह ढके ले जाते हैं जिए जाते हैं। एक ही आशा है कि कोई सदा थोड़ी जिंदा रहना अरे कभी तो खत्म हो ही जाएंगे और इतने दिन गुजारा और थोड़े दिन गुजार लेंगे मुल्ला नस् की पत्नी मर रही थी मरण सैया पड़ी थी डॉक्टर ने उसके कान में फुसफुसा के कहा कि क्षमा करो तुम्हारी पत्नी दो तीन महीने से ज्यादा नहीं जी सकेगी मुल्ला ने का कोई फिक्र ना करो अरे जब तीस साल गुजार दी तो तीन महीने और गुजार देंगे क्यों इतने दुखी हो रहे हो तीन ही महीने की बात है गुजार देंगे यहां न कोई प्रेम अनुभव कर रहा है न कोई धन्य अनुभव कर रहा है मामला क्या हो गया है पशु पक्षी भी ज्यादा आनंदित मालूम होते तुमने कभी किसी कोयल को बेसुरापन सुना किसी कोयल से तुमने कभी किसी कोयल के कंठ से बेसुरे राग उठते देखे सभी कोयलों के कंठ से सदा सुर भरे राग ही उठते तुमने किसी पपीहे को जब पी कहां पुकारता है तो अनुभव किया सारे पपीहे एक ही माधुरी से पी कहां पुकारते तुमने किसी हरिण को कुरूप देखा सभी हरिण सुंदर मालूम होते हैं। जरा जंगल जाओ पशु पक्षियों को देखो सभी प्रफुल्लित सभी मस्त सभी अपनी चाल में मदमाते आदमी को क्या हो गया आदमी जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम चेतन्य का मालिक है बुद्धिमत्ता का धनी इसको क्या हो गया इस पर कौन सा दुर्भाग्य घटा है इस पर कौन सा अभिशाप पड़ गया है पशु पक्षियों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो स्वभाव के विपरीत जा सके सहज ही स्वभाव के अनुकूल होते आदमी का सौभाग्य भी यही है कि उसके पास बुद्धि है और दुर्भाग्य भी यही कि उसके पास बुद्धि है अब तुम्हारे हाथ में तुम चाहे सौभाग्य बना लो चाहे दुर्भाग्य धन है वे लोग जो अपनी बुद्धि का उपयोग ऋत के साथ जोड़ लेते हैं और अभाग्य हैं वे जन जो रित के विपरीत चल पड़ते ध्यान है ऋत के आविष्कार की प्रक्रिया ध्यान का अर्थ होता है साक्षी भाव भीतर साक्षी भाव से देखो कि तुम्हारी निजता क्या है और अपनी निजता की उद्घोषणा करो चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े भूखा मरना पड़े गरीब होना पड़े मगर अगर बांसुरी बजाने में ही तुम्हारा रस है तो बांसुरी ही बजाना तुम भिकारी होके भी सिकंदर महान से ज्यादा सुखी होोगे मत बेच देना अपनी आत्मा को क्योंकि आत्मा को बेचने का एक ही अर्थ होता है रितु के विपरीत चले जाना आचरण है ऊपर से आरोपित है दूसरों ने कह दिया ऐसा करो ऐसा उठो ऐसे बैठो और तुम मान के चले जा रहे हो तुम नकलची हो गए हो तुम पाखंडी हो गए हो तुमने एक परत ओढ़ ली ऊपर से एक चदरिया ओढ़ ली राम नाम की और भीतर भीतर तुम कुछ और हो तो तुम्हारे भीतर खंड हो गए तुम्हारा व्यक्तित्व विभाजित हो गया और जहां विभाजन है वहां विषाद क्योंकि संगीत टूट जाता है बांसुरी अलग बज रही तबला अलग बज रहा है दोनों में कोई तालमेल नहीं तबला बांसुरी को नष्ट कर रहा है बांसुरी तबले को नष्ट कर रही दोनों एक दूसरे की दुश्मनी साधे हुए संगत नहीं बैठ रही सांझ बैठ रहा सब बेसाज हुआ जा रहा है तुम जरा अपने को भीतर देखो सब बेसाज हुआ जा रहा है और क्या कारण है बेसाज हो जाने का तुमने अपनी ना सुनी औरों की सुनी और औरों को क्या पता कि तुम क्या होने को पैदा हुए तुम्हारी नियति क्या है औरों को क्या पता है कि तुम्हारे जीवन का अभिप्रेत क्या है तुम्हें पता नहीं तो औरों को कैसे पता होगा औरों को अपना पता नहीं तुम्हारा कैसे पता होगा संन्यास का मैं एक ही अर्थ करता हूं अपनी निजता की उद्घोषणा। संन्यास बगावत विद्रोह समस्त थोपे गए आचरण के विपरीत दूसरों की जबरदस्ती के विपरीत संन्यास इस बात का स्पष्ट स्वीकार है कि मैं अब अपने ढंग से जीवूंगा चाहे जो परिणाम हो मैं किसी और के द्वारा नहीं जीऊँगा कोई और मुझे खींचतान करे तो मैं इंकार करूंगा ना तो मैं किसी की जबरदस्ती सहूंगा और ना किसी पर जबरदस्ती करूंगा सन्यास इन दो बातों की घोषणा ये दो बातें एक ही सिक्के के पहलू दो पहलू मगर सिक्का एक मैं स्वतंत्रता से जीऊंगा ये स्वतंत्रता शब्द बड़ा प्यारा है दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं का तंत्र स्वयं के आंतरिक बोध में जीना और वही स्वच्छंदता का भी अर्थ होता है बिगड़ गया लोगों ने उसका अर्थ खराब कर लिया जिन्होंने खराब कर लिया है वे ही लोग हैं तुम्हारे दुश्मन उन्होंने ही तुम्हें खींच खींच के परतंत्र किया है मगर परतंत्र भी जब किसी को करना हो तो होशियारी से करना होता जंजीरे में पहनानी हो तो सोने की पहनाओ क्योंकि वो आभूषण लगेंगी और आभूषण के धोखे में आदमी पहन लेगा मछली को भी पकड़ने जाते तो कांटे में आटा लगाते कोई मछली कांटा तो लीलने को राजी होगी नहीं आटा लीलने को राजी हो, हो जाती पर आटे के साथ कांटा चला जाता है जंजीरें बनानी हो तो कम से कम सोने का पालिश तो चढ़ा ही दो मिले असली हीरे हिरे तो सस्ते खरीद के नकली लगा दो मगर चमकदार पत्थर होने चाहिए ऐसी भ्रांति हो जाए कैदी को कि यह आभूषण तो फिर तुम्हें उस पर पहरा नहीं बिठाना पड़ेगा वो खुद ही अपने आभूषणों की रक्षा करेगा सन्यास इस बात की घोषणा है कि दूसरे आभूषण भी दें तो जंजीरें बन जाते दूसरा तुम्हें परतंत्रता ही दे सकता है और दूसरे तुम्हें समझाते हैं कि देखो स्वच्छंद मत हो जान हालांकि स्वच्छंद शब्द बड़ा प्यारा उसका अर्थ है स्वयं के छंद को उपलब्ध हो जाना बड़ा अद्भुत शब्द है स्वयं के गीत को छंद यानी गीत हमारे पास एक उपनिषि है छांदोग्य उपनिषि छंद बड़ा प्यारा शब्द है रित का भी वही अर्थ है तुम्हारे भीतर का जो नाच है जो गीत है जो संगीत है जो स्वर है उसको ही जियो जरूर कठिनाई होगी तलवार की धार पर चलने जैसा है क्योंकि वे चारों तरफ जो लोग तुम्हें घेरे हुए कोई भी बर्दाश्त ना करेंगे क्योंकि जो व्यक्ति अपने छंद से जीता है वह बहुत बार दूसरों की आज्ञा स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता है हर बात में हां ना भर सकेगा जब उसके स्वयं के छंद के अनुकूल होगी तो हां भरेगा जब प्रतिकूल होगी तो विनम्रता से नहीं कहेगा वो आज्ञाकारी नहीं हो सकता जरूरत नहीं को जरूरी रूप से आज्ञा का खंडन करे मगर आज्ञा को तब तक ही मानेगा जब तक उसके छंद के साथ तालमेल जहां छंद से ताल तालमेल टूटा वहां पिता कहते हो कि शिक्षक कहते हो कि राजनेता कहते हो कि धर्मगुरु कहते हो कोई भी कहता हो स्वयं के छंद से बड़ी कोई चीज नहीं क्योंकि स्वयं का छंद ईश्वर की वाणी वो तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा का स्वर है उसके अनुसार जीना संन्यास है और उसको खोज लेना ध्यान है प्यारा है यह सूत्र रितस से यथा रित के अनुसार जीव ये क्रांति का मूल सूत्र है यह आध्यात्मिक क्रांति का आधार है बुनियाद है यह एक चिनगारी है जो तुम्हारे भीतर आग को पैदा कर देगी तुम्हें आगने कर देगी तुम प्रज्वलित हो उठोगे तुम न केवल खुद प्रकाशित हो जाओगे तुम्हारे प्रकाश से दूसरे भी प्रकाशित होने लगेंगे तुम्हारी ज्योति से दूसरे भी अपने बुझे दियो को जला सकते मगर यह जमीन गुलामों से भरी है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई है कोई जैन है यह सब गुलामों के नाम है मैं तुमसे नहीं कहता कि जैन बनो मैं कहता हूं जिन बनो जिन यानी विजेता, जैसे महावीर जिन थे महावीर जैन नहीं थे जिन थे जैन वह है जो नकल कर रहा है जो महावीर के ढंग से चलने की कोशिश कर रहा है और ध्यान रखना दुनिया में दो महावीर न पैदा हुए हैं न होंगे इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा अद्वितीय बनाता है बेजोड़ बनाता है और जब भी तुम किसी की नकल करते हो तुम परमात्मा का अपमान करते हो तुम अपना भी अपमान करते हो ये दोनों एक ही बात परमात्मा का अपमान करना या अपना अपमान करना और जब भी तुम नकल करोगे तो एक बात ख्याल रखना जिसकी तुम नकल कर रहे हो वो तो तुम हो ही ना पाओगे वो तो हो ही नहीं सकता वो तो रित के विपरीत है क्योंकि दो आदमी एक जैसे नक कभी होते हैं ना हो सकते और दूसरा खतरा है कि दूसरे होने की कोशिश में तुम्हारी सारी ऊर्जा लग जाएगी तो स्वयं होने के लिए ऊर्जा ना बचेगी दूसरे तुम हो ना सकोगे और स्वयं तुम जो हो सकते थे वो तुम हो ना पाओगे तुम्हारा जीवन एक विडम्बना हो जाएगी तुम्हारा जीवन एक तनाव सिर्फ एक तनाव एक चिंता एक व्यथा हो जाएगी हर आदमी के चेहरे पे व्यथा लिखी व्यथा ही हमारी एकमात्र कथा है और हमारे पास कुछ भी नहीं दुख ही दुख और सबसे बड़ा दुख यह है कि व्यक्ति अपने केंद्र से चुत हो जाए और सारे तुम्हारे हितेक्षु तुम्हें चुत करने में लगे वे भी अंधे कोई जान के नहीं कर रहे हैं। सारी शिक्षा की आयोजना ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव से हटा देती महत्वाकांक्षा दे देती पद पर पहुंचने की दौड़ दे देती धन कमाने की एक विक्षिप्तता पैदा कर देती आगे हो जाओ सबसे आगे हो जाओ दौड़ो लड़ो फिर कोई भी साधन हो एन केन प्रकार लेकिन तुम्हें पद पर होना है धनी होना है और कोई नहीं पूछता कि पद पर होकर करोगे क्या धन धनी पालोगे तो करोगे क्या अगर खुद को गमा दिया और सारी दुनिया का धन भी लिया, तो क्या सार है क्या हाथ लगेगा खांक भी हाथ नहीं लगेगी लकड़ी जल कोयला भाई कोयला जल भई खाक मैं पापिन ऐसी जली कोयला भई न राख ऐसे जलोगे कि ना कोयला हाथ लगेगा ना राख हाथ लगेगी कुछ भी हाथ ना लगेगा व्यर्थ ही जल जाओगे लेकिन न तो अभी सम्यक शिक्षा पैदा हो सकी ना सम्यक सभ्यता पैदा हो सकी क्योंकि बिना शिक्षा के कैसे सभ्यता पैदा हो और जब सभ्यता ही पैदा नहीं हो सकती तो संस्कृति कैसे पैदा हो शिक्षा पहली चीज है सम्यक शिक्षा अर्थात स्वयं के रित के अन्वेषण की विधि उससे दोनों चीज़ें पैदा होंगी बाहर के जगत में सभ्यता पैदा होगी तुम्हारा दूसरों से जो संबंध है बड़े प्रीति और बड़े आनंद का हो जाएगा और उससे संस्कृति पैदा होती संस्कृति भीतरी चीज आंतरिक चीज तुम्हारा आत्म परिष्कार होगा तुम्हारे भीतर जो भी कूड़ा करकट है छटता जाएगा तुम्हारे भीतर परमात्मा की मूर्ति निखरती आएगी जाज जा से किसी ने कहा कि आपका सभ्यता के संबंध में क्या ख्याल है जाज बनटसा ने कहा सभ्यता बहुत अच्छा विचार है लेकिन किसी को उस विचार को क्रियान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए विचार ही है सिर्फ अभी आदमी सभ्य हुआ नहीं अभी हम सभ्यता पूर्व अवस्था में और संस्कृति तो बहुत दूर की बात जब सभ्यता ही नहीं हुई सभ्यता यानी बाहर के संबंध तो भीतर का परिष्कार तो अभी कैसे होगा और दोनों नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शिक्षा हमारी बुनियादी रूप से गलत है जिस शिक्षा में ध्यान आधार नहीं है वह शिक्षा कभी भी सही नहीं हो सकती वो क्या सिखाएगी धन सिखाएगी पद सिखाएगी प्रतिष्ठा सिखाएगी अहंकार सिखाएगी ये अहंकार के ही सीन है पद प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि और ध्यान तुम्हें निरअहंकारिता सिखाता है और अहंकारिता में ही तो रित का अनुभव हो सकता है जब मैं नहीं हूं तभी तो पता चलता है कि परमात्मा है जहां मैं गया वहां परमात्मा है और जहां मैं नहीं वहां रित है रित परमात्मा से भी प्यारा शब्द है क्योंकि परमात्मा से खतरा है कि कहीं तुम पूजा ना करने लगो रित खतरा नहीं है रित की पूजा नहीं की जा सकती रित के अनुसार जिया जा सकता है रित जीवन बनता है परमात्मा आराध्य बन जाता वो है वह खतरा है शब्द का खतरा है इसलिए बुद्ध जैसे अद्भुत व्यक्ति ने परमात्मा शब्द का उपयोग ही नहीं किया इंकार कर दिया कि छोड़ो ये बकवास है धर्म की बात करो परमात्मा की बात मत करो आमतौर से हम सोचते हैं कि परमात्मा के बिना कैसा धर्म लेकिन बुद्ध ने का धर्म पर्याप्त धर्म यानी रित धर्मयानी जिसने सबको धारण किया है धर्मयानी जिसके आधार पर हम जी रहे श्वास ले रहे हम चेतन है उसको ही समझ लो उसको ही पहचान लो ध्यान उसी के आविष्कार की कला है जिससे हर जगह जमीन के नीचे पानी कुदाली उठा के खोदो तो पानी मिल जाएगा ध्यान कुदाली है हर एक के भीतर रित है जरा खो समाज ने बहुत सी मिट्टी तुम्हारे ऊपर जमा दी मालूम कहां कहां के कचरा विचार तुम्हारे ऊपर आरोपित कर दिए उन सबको जरा हटा डालो कूड़ा करकट को अलग कर दो पत्थर मिट्टी को तोड़ डालो और तुम्हारे भीतर झरना फूट पड़ेगा फिर उस झरने को जियो वही झरना तुम हो तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी स्वच्छंदता तुम्हारी निजता तुम्हारा अहोभाव फिर तुम जैसा भी जियोगे वही ठीक है वही सम्यक है वही पुण्य है ऋत के विपरीत जाना पाप है ऋत के साथ कदम उठाना पुण्य है ऋत के विपरीत जो गया उसका परिणाम दुख है और ऋत के साथ जो बहा उसका परिणाम महासुख है आज